सहनावत सहनौभुन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्तु मीदिषा वह ओ shantihi shantihi shantihi haan ji हाँ जी बोलिए क्या जो ये समझे हाँ हा हा इकट्ठा तो करने से फैलाने से, तो से, से नहीं इकट्ठा का मतलब उसको इकट्ठा करके एक आ, बोरी में आप रख दीजिएगा इकट्ठा तो उसको आप क्या कहेंगे उसको महत् परिमान कहेंगे या अल्प परिमान कहेंगे अनुपरि में ह अनु कैसे कहेंगे महत हो गए ना बड़ा हो गया ना नहीं जब सबको इकट्ठा किया ना अपने रूई को तो ये बड़ा हो गया उसका परिमाण बड़ा है छोटा है बड़े परिमाण को महत परिमाण कहते और उसमें से एक अंश निकाल दीजिएगा ठीक है ना उसको क्या कहेंगे अनु परिमाण कहें बस यही कहा हाँ जी चले आगेवें सूत्र की भूमिका अणोर महतम आश्रय भिन्नं भिन्न बहती अणो परिमानस्य अणु और महत परिमा का अधिकरण यानी आश्रय यद्यपि अलग अलग होता है परंतु लोके खलु एक अधिकरणे अपि व्यहरीयते परंतु लोक में एक ही आश्रय में एक ही अधिकरण में व्यवहार में लाया जाता है अणुत्व महत्व चत इति उच्चते एक ही पदार्थ को अणु भी कहते हैं और महत्व भी कहते हैं लोक में किस प्रकार कहते हैं क्यों ऐसा कहते हैं उसके बारे में उच्चते कहा जाता है प्रश्न स्पष्ट हो गया गए बोलीगा अणु ए तस्मिन विशेष भावात विशेष अभाव एकस्मिन व्यवहारियमाने पार्थिव द्रव्ये स्पष्ट हो गया हाँ जी एक व्यहरीय माने पार्थिव द्रव्य एक ही पदार्थ जो कि पार्थिव द्रव्य है एक ही पार्थिव द्रव्य में जो व्यवहार होता है उसमें अणुमहत परिमाणम व्यहरियते उस एक ही पार्थिव द्रव्य में किसी भी पदार्थ को आप पार्थिव ले लीजिए घड़े को ले लीजिएगा या किसी भी पदार्थ को ले लीजिएगा पार्थिव का मतलब पृथ्वी से पृथ्वी पदार्थ टेबल को ले लीजिएगा पार्थिव है ठीक है ना ये बोर्ड को लीजिएगा ताकत को ले लीजिएगा दस्तर को ले लीजिएगा पुस्तक को ले लीजिएगा किसी भी एक पार्थिव पदार्थ को पार्थ। हाँ शरीर भी पार्थिव है इसको भी ले सकते हैं मैं आ, मेरे को आप कहेंगे महत परिमान ठीक है ना और मेरे से कोई लंबा है तो मेरे को अणुपरिमाण कहेंगे उसको महत परिमान कहेंगे ऐसा विशेषो विशिष्ट धर्मः सापेक्षो अपकर्ष उत्कर्ष उभय परीक्षणी यात्मकः कहते हैं विशेष सूत्र में जो विशेष शब्द है ये विशिष्ट धर्म के लिए यानी सापेक्ष अपकर्ष और उत्कर्ष को लेकर के कहा है यानी यहां विशेष भावाद और विशेष अभावात और वो विशेष क्या है यह तो उत्कर्ष के रूप में है या अपकर्ष के रूप में ठीक है जी यानी उत्कर्ष के का मतलब बड़े को बताने के लिए उत्कर्ष है और छोटे को बताने के लिए अपकर्ष है उभयिधा परीक्षम परी अः परीक्षणी आत्मका ये परी, परीक्षणीय है यानी किसी को अपेक्षा रखते हुए ही उसको महत या अणु कह सकते हैं यथा उदाहरण के रूप में स्पष्ट किया जा रहा है यथा बिल्वसी महत्वम अपेक्षा ही आमल के अणुत्व यथा जैसे बिल्व बिल्लू का मतलब बेल पत्थर हा जी बिल्लू हां बेल बेल बेल जो होता है ना पत्र नहीं फल।, फल हाँ बिल्व फल यानी बेल पत्थर कहते हैं क्या कहते हैं उसमें पत्र पत्र तो कहते हैं इसको खाली बेल बेल का ठीक है बेल बेल बेल कहिएगा बेल का है, बेल का, का? बेल बेल का फल बेल का जूस ठीक है बेल एक फल है ठीक है न तो ठीक <laughs> है कोई कोई बेल पत्थर भी बोलते हैं ना? है ना नहीं बेल पत्थर, बेल पत्थर बोलते हैं पत्ते को, पत्ते को है। मैं समझता हूँ बेलपत् का मतलब पत्ते हैं पत्र नहीं बोल रहा हूँ पत्थर अच्छा नहीं बोलते ठीक है वो क्या होगा हो जो के वो की गया वो सकता ने पत्तर ने पत्तर है अच्छा क्यों उस शब्द को लेकर क्यों विवाद क्यों बना रहे हैं ठीक है कोई बेल कहते हैं ठीक है बेल कह लीजिएगा जैसे बेल महत्वम अपेक्षा बड़े बेल को ध्यान में रखते हुए आमलके के और आंवले को अनु कहेंगे उसको छोटा कहेंगे तस्मिनेव महत्व चुवल से अनुत्व अपेक्षा भवति। तो कहते हैं तस्मिनेव उसी आंवले को अगर आप ध्यान में रख के देखेंगे तस्म एवं महत्व उसी आंवले को आप बड़ा कहेंगे महत्व कहेंगे उसको महत्व परिमाण वाला कहेंगे किसकी अपेक्षा कुछ अनुत्वम अपेक्षा कुवलय कहते हैं बेर को बेर बेर छोटा होता है आंवला थोड़ा बड़ा होता है, है। आजकल हाईब्रिड करके बना दिया ना आजकल छोटे वाले भी आते हैं लेकिन आजकल क्या हाइब्रिड करके बड़े बड़े भी बना दिया ना। तो तो तो ना। ना। क्यों इसको झगड़ा करते हैं आप केवल तो ऐसा है बेर भी पहले जो होते थे वो छोटे भी होते थे और थोड़ा बड़े भी होते थे और आज उसको आइब्रिड करके बहुत बड़े बड़े बना दिए ठीक है पर आज भी छोटे भी होते हैं और बड़े दोनों प्राप्त होते हैं हाँ जी हाँ जी यदा अपकर्षो अपेक्षित जब अपकर्ष की अपेक्षा होती है जब छोटेपन को बताने की अपेक्षा होती है तदा स विशेषो तब उसको विशेष के रूप में कहा जाता है तदा स विशेषो विशिष्ट धर्म तब वो विशेष विशिष्ट धर्म वाला बनता है तदा आमल कम अणु तब आवला जो है अणु हो जाता है और बेल बड़ा हो जाता है महत हो जाता है यदा अपकर्षो अपेक्षते जहां छोटेपन को अनुत्व को बताने की अपेक्षा होती है वहां तदा विशेषो तब वो बिल्व जो है विशेष बन जाता है विशिष्ट धर्म वाला बन जाता है उस स्थिति में आमलकम अणु आंवला जो है अणु के रूप में हो जाता है वो अणु नहीं अणु अणु परिमाण का मतलब है अल्प परिमाण अल्प ना परिमान हाँ हाँ जी वहां पदार्थ को अणु कहा जा रहा है यहां उस पदार्थ का जो माप है ना उसको अणुपरिमान कहा जा रहा है पकड़ में आ रहा है ना मतलब परमाणु जो कहते हैं ना वहां पदार्थ को बहुत छोटा सा अंश जो है वो पदार्थ को अणु कहा दि, कह दिया वहां पर ठीक है ना पहले समझ लीजिएगा जब आपने अंतर पूछ रहे हैं ना उसके लिए समाधान कर रहा हूं मैं केवल उस बात को ध्यान में रख करके उस परमाणु के लिए आप जो कह रहे हैं वो पदार्थ को कह रहे हैं अणु ठीक है ना और यहां जो अणु कह रहे हैं वो किसी के लिए भी कह सकते हैं जो अल्प नाप वाला है ठीक है ना जिसका नाप बहुत बड़ा है तो उसको महत परिमान कहेंगे जिसका माप बहुत छोटा है उसको अणु कहेंगे ठीक है और तात्विक दृष्टि से देखेंगे जिसको अणु कहते हैं वो बहुत छोटा होता है वो पदार्थ को ही उस छोटे पदार्थ का जो माप है उस माप के आधार पर ही उसको अणु कहा गया है ठीक है ना उसका जो नाप है जो उसका जितने स्थान पर वो आता है वो पदार्थ उतने माप को वहां अणु कहा है ठीक है वेट को नहीं लेंगे माप को लेंगे लेंगे? माप हाँ जी वेट को नहीं भार को नहीं लेंगे तो आमलकम अनु बिलवात तो उस स्थिति में बेल से आंवला जो है वो अणु परिमाण वाला होता है फिर कहा तत्र आमल के अपकर्ष अभाव हा अपकर्ष भावात तत्र आम्ल अपकर्ष भावात बिलवम महत अपकर्ष अभाव फिर कहते हैं तत्र वहां पर आम्ल के आम्ले में अपकर्ष भावात उसमें अल्पत्तु होने के कारण से अणु परिमाण होने के कारण से बिलवम महत और बिलुपल जो है वो बड़ा है महद परिमाण वाला है वहां अपकर्ष अभावाद वहां अनुत्व का अभाव होने से स्पष्ट हो गया अथ यदा उत्कर्षो अपेक्षते जब उत्कर्ष की अपेक्षा है तदा उस स्थिति में स विशेषो विशिष्ट धर्म तब वो आंवला जो है विशेष धर्म वाला बनेगा विशिष्ट धर्म वाला बनेगा तदा महत आम्लकम अस्ति उस स्थिति में आंवला जो है महत परिमान वाला है क्योंकि उस आंवले को उत्कर्ष को ध्यान में रख करके देखा जा रहा है तब कह रहे हैं तदा महत आम्लकम अस्ती आंवला जो है वो बड़ा है महत परिमाण वाला है किसकी अपेक्षा कुवलयात बेर की अपेक्षा से तत्र के खलु उत्कर्ष भावात उस आंवले में उत्कर्ष के होने के कारण से कुलयम अनुत, कुमुत्ष अभाव अनुत्कर्ष कु नहीं कुवलयम, कुवलयम, नहीं यहां पर यकार छूट गया कुलयम अणु उत्कर्ष अभावत् हाँ कुव, कुवलयम अणु है यानी बेर छोटा है और वहां उत्कर्ष का अभाव होने से ये कार छूट गए इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कुवलयम अणु उत्कर्ष अभावात ये है बेर अणुपरिमाण वाला है क्योंकि उस बेर में उत्कर्ष ना होने से यानी महत परिमाण ना होने से सूत्रार्थ एक ही पदार्थ में एक ही पदार्थ में उत्कर्ष की अपेक्षा से उत्कर्ष की अपेक्षा से महत अपकर्ष की अपेक्षा से अणु का व्यवहार होता है एक ही पदार्थ में उत्कर्ष की अपेक्षा से महत् और अपकर्ष की अपेक्षा से अणु परिमाण का व्यवहार होता है ठीक है भूमिका देखिएगा पार्थिव देखिएगापेक्ष विशेष उत्कर्ष अभाव कथम अणुमहत्व्यवहार कल्यच्यक पार्थिव द्रव्ये एक ही पार्थिव द्रव्य में सापेक्षा, अपेक्षा से विशेषस्या अपकर्ष उत्कर्ष विशेष रूपी अपकर्ष और उत्कर्ष के होने और ना होने से अनुत्व और महत्व का व्यवहार कैसे होता है या किस प्रकार से कल्पना की जाती है इस बात को समझाते हैं यानी एक ही पदार्थ में अपेक्षा से उत्कर्ष और अपकर्ष का होना ना होना किस प्रकार से आप कल्पित करते हैं एक ही पदार्थ को आप महत भी बोल रहे हो और अणु भी बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो उत्कर्ष और अपकर्ष की अपेक्षा से यह कैसे बोल सकते हैं आप इसकी कैसे कल्पना आप कर सकते हैं यह प्रश्न है ठीक है उसका समाधान सूत्र के रूप में दिया जा रहा है बोलिए तो ही य काले तत्र एकस्मिन पार्थिव द्रव्य अनुत्व महत्व च प्रतीयते यद्वा उपलभ्य क्योंकि एक ही समय में उस पदार्थ में जो भी पार्थिव द्रव्य है उसमें अनुत्व और महत्व का व्यवहार होता हुआ दिखाई देता है कैसे दिखाई देता है सापेक्ष अपेक्षा से विशेष भाव अभाव निमित्ता तयो उत्पत्ति, उपलब्धि अपेक्षा से विशेष का होना और ना होना रूपी कारणों से उसकी ऐसी उपलब्धि होती है जी सापेक्ष विशेष भाव अभाव निमित्ता तयो उपलब्धि तयो उपलब्धि उस अनुत्तर महत्व की जो उपलब्धि है वो सापेक्ष एक दूसरे की अपेक्षा से सापेक्ष का मतलब एक दूसरे की अपेक्षा से वहां उत्कर्ष का होना और ना होने के कारण से ऐसा होता है पकड़ में आ रहा है यानी एक पदार्थ को आप सामने रखिएगा और उस एक पदार्थ को आप महद भी कह सकते हो और अणु भी कह सकते हो और उसके पीछे सापेक्ष कारण है सापेक्ष का मतलब है एक दूसरे की अपेक्षा यानी उस पदार्थ को दूसरे पदार्थ को सामने रख के उसी पदार्थ को आप छोटा और उसी पदार्थ को बड़ा कह सकते हो ये, ये तो कहना चाहिए कह जी दूसरे की अपेक्षा से एक काल में ही हो रहा है मतलब आप उस एक पदार्थ को अनुमहत क्यों कहते हो तो उसके लिए कहा वो एक ही समय में किसी वस्तु को दूसरे पदार्थ को सामने रख करके ऐसा कह सकते हो ये कहना चाह रहे पकड़ में आ रहे हैं आंवला भी तीनों रख बेल ठीक है अब मैं आमले अब मैं को देखना चाहता उसको क्या तीनों में से। नहीं तीनों में से आपको किसी को तो अपे... नहीं। पहले आप पहले इस बात को समझ लीजिए किसी को अपेक्षित तो करोगे ना बिना अपेक्षा के थोड़ा कहेंगे दोनों की अपेक्षा से। हाँ जी दोनों की अपेक्षा तो दोनों की अपेक्षा से उसकी अपेक्षा ये छोटा है इसकी अपेक्षा ऐसी बड़ा है और आंवले को देख रहे हैं बेर और बेल की अपेक्षा से ऐसा थोड़ा देखेंगे आप अपने ढंग से थोड़ा अपेक्षा रखोगे नहीं अपेक्षा जो है किसी और को सामने रख करके देखोगे ना और रखना को। दो, दो को नहीं रख सकते किसी एक को रखोगे ना जी, उसमें वो अलग चीज है वो तो उत्कृष्टता को बताने के लिए निकृष्टता को बताने के लिए बात है यानी इन सब में ये श्रेष्ठ है ये इन सब में ये निकृष्ट है वो तो सबकी अपेक्षा से ये श्रेष्ठ या निकृष्ट है ना ये वहां तो ये थोड़ा बताया जा रहा महत और अनुपरिमाण की बात तो भाई वैसे वैसे नहीं है ना वो तो परिमाण की दृष्टि से बताया जा रहा है अब वहां किसी गुण को ध्यान में रख करके किसी विशेषता को ध्यान में रख करके बताया जा रहा है अलग गुण है ना ये महत परिमान अलग है परिमाण गुण अलग है और आप जो अब बताना चाह रहे हैं ना उसके किसी और गुण को बताना चाह रहे हैं तो पर नहीं दिख है ऐसा नहीं दे, देख सकते ना वो तो आप तब कह सकते हो ना ये छोटे छोटे जितने भी मान लो कोई एक किलो का है कोई दो किलो का है कोई पांच किलो का है कोई दस किलो का बाट है ठीक है ना और एक बीस किलो का बाट है बीस किलो का भी होता है ना आ? बना नहीं। तो, तो, तो सौ का भी होता है ठीक है ठीके? तो इन छोटे छोटे बाटो की इन सब की अपेक्षा ये बड़ा है कह सकते हो उसमें कोई बात ही नहीं बस भाई वो जहां अपेक्षा ही नहीं अब निरपेक्ष होकर के कैसे कह सकते हो अच्छा अगर आप कहना चाहे तो कह लेना हमें क्या पत्ते आप आप कह सकते हो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे लिए अव्यवहार है क्योंकि आपके कहने से व्यवहार तो नहीं बनेगा ना उसका क्योंकि हम ये जितने भी कर रहे हैं व्यवहार के लिए कर रहे हैं और आप ऐसा मान करके उसे व्यवहार ही नहीं होता है तो उसको आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है न्यायदर्शन में एक प्रसंग में बताया कि इससे तो जी अनवस्था दोष आएगा आता है तो आने दो ना व्यवहार की तो सिद्धि हो रही है <laughs> तो हाँ, ये नहीं ये है है ये? अब ये तो कहीं तो है पे। आया है पे। वो जब पर्दा लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा यानी उसने दोष दिखाने का प्रयास किया है भाई दोष नहीं आता है नहीं जी आता है चलो आता है तो आने दो ना उससे क्या फर्क पड़ता है व्यवहार की सिद्धि तो हो ही रही ना जिससे हमारी व्यवहार की सिद्धि हो रही है यानी जिस प्रयोजन के लिए सृष्टि बनाई गई है जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य मेहनत कर रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति हो ही रही है तो आपकी अनावस्था आती है तो आने दो ना उससे क्या फर्क पड़ता है तो हाँ तो बता देंगे आपके ये लोग बताएंगे जो लोग कह रहे हैं और लोग भी हाँ जी हाँ आये ना अगला सूत्र देखिए एक कालत्व नहीं हुआ सूत्रार्थ होना है बस का होना का होना से मैं ये कह रहे हैं एक दूसरे की अपेक्षा से उत्कर्ष के होने और ना होने के कारण से अनुत्व और महत्व की उपलब्धि होती है सूत्रार्थ लिखिएगा क्या इससे क्या ऐसी तो एक, एक काल में उसको छोटा और बड़ा किसी की अपेक्षा से बताया जा रहा है बस और अगर एक काल ना हो धुमे काल हो तब भी भी और वो महत्व तो किया जा सकता है उसमें क्या समस्या है क्या मतलब एक काल का तो सामने रखे हुए हैं उसी से तो वो एक काल को कहना चाह रहे हैं हाँ बे और बेल रखे हुए उस तरह से अगर मालूम भिन्न-भिन्न काल में वो वो, कर, वो जब अपेक्षा ही नहीं तो कैसे कहोगे आपने वाला तो आप तो क्या कहना चाहते हो उससे तो काल का अंतर हो गया तो नहीं बता दो ना छोटा बड़ा कैसे सिद्ध करोगे छोटा था और ये बड़ा है क्या मतलब जब बोल रहे हो ना तो एक ही काल है ना वो समय तो वही है ना बोलने का हाँ तो बस वही है बोलने का समय जब व्यवहार हो रहा है वही तो समय लेंगे ना हाँ पिछले साल में मैं एक छोटा सा लिया था बड़ा ले रहा हूँ तो अभी अभी तो बता रहे हो ना उस छोटे को अब इस बड़े को वो उसी एक ही उसी काल में तो बोल रहे हो ना आप भाई जब तुलना जो हो रही है ना वो आ, उसी काल में तो हो रही है ना वो पदार्थ बले ना हो उसमें क्या दिक्कत है पर तुलना तो उसी काल में हो रहा है ना एक ही काल में तो हो रहा है हाँ जी सूत्रार्थ लिखिएगा एक द्रव्य में अणुत्व एक द्रव्य में अणुत्व महत्व इन दोनों इन दोनों व्यवहारों की उपलब्धि अनुपलब्धि उपलब्धि अनुपलब्धि एक ही काल में तुलना करने से होती है हाँ जी स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ से बड़ा हो गया सूत्रार्था कोई बात नहीं सूत्र अलग अगला सूत्र देखे दृष्टान अणु महत परिमाणम अस्ति गुणः अणु और महत ये जो परिमाण है ये गुण है गुणेशु भवती ही अपकर्ष और उत्कर्ष अपेक्षा गुणों में उत्कर्ष और अपकर्ष की अपेक्षा तो होती ही है अणु और महत्व ये परिमान कहलाता है और गुणों में उत्कर्ष और अपकर्ष की अपेक्षा तो रहती ही है जी हाँ सर्वतंत्र सिद्धांत भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है तत्र दृष्टान्तों विद्यते इस संदर्भ में एक दृष्टांत विद्यमान है यथा रूपम रसो वा गुण जैसे रूप है रस है ये गुण कहलाते हैं वस्त्र शंक स्फटिकेशु वस्त्र में शंख में और स्पटिक मणि में ये जो रूप है इस रूप को देख लेकर के देखिएगा श्वेतत्व अपकर्ष उत्कर्ष अपेक्षा लक्ष्य इन तीनों पदार्थों में जो श्वेतत्व है सफेद पना है सफेद पना है वो उत्कर्ष और अपकर्ष की अपेक्षा से होता है यानी वस्त्र में जो श्वेतत्व है शंख में जो श्वेतत्व है और स्पटिक मणि में जो श्वेतत्व है तीनों में अपेक्षा से अधिक अधिक है यानी वस्त्र में जितना श्वेतत्व है उससे अधिक शंख में उससे भी अधिक स्पटिक मणि में ऐसा अब रस को लेकर के उदाहरण दे रहे हैं, यथाचा द्राक्ष खजूर मधुर रसो अपकर्ष उत्कर्ष अपेक्ष लक्ष्य जैसे द्राक्ष और खजूर इन दोनों में उत्कर्ष और अप, अपकर्ष की अपेक्षा द्राक्ष का मतलब अंगूर दाख जिसको आप मुनक्का जिसको किसमिस नहीं मुनक्का द्राक्ष का मतलब मुनक्का होता है और खजूर का मतलब खजूर जो आजकल जो आ रहे हैं इन दोनों में मधुर रस जो है खजूर की अपेक्षा से द्राक्ष में अधिक मधुर रस होता है जी उल्टा नहीं बोल रहा हूं मैं सीधा ही बोल रहा हूं आपको खाने पर वो मीठा अधिक लगा दिख रहा है क्योंकि उसमें मीठा मिलाया जाता है हाँ, खजूरों में मीठा मिलाया जाता है तो ना स्वाभाविक कोई खजूर बाजार में स्वाभाविक नहीं आता है वो वो अलग बात है नहीं कच्चे में तो कच्चा ही होगा उसका रस मीठा कैसे होगा ठीक है वो वो आजकल जो बनाए जा रहा है ना वो सब हाइब्रिड वाला है नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं सर पेड़ वाले पेड़ वाला ही कह रहा हूँ मैं <laughs> पेड़ वाला ही तो होते हैं हाइब्रिड और कौन से वाले होते हैं है ये हाइब्रिड वाली है हाँ जी भले हो ठीक है हो सकता है मैं मना नहीं कर रहा हूं मूल मूल में आप देखेंगे ना दाख जितना मीठा होता है उतना खजूर नहीं होता है मूल में देखेंगे ना क्योंकि आप देखेंगे ना आयुर्वेद के अनुसार जितने भी फल हैं ना सबसे उत्कृष्ट फल किसी को माना है तो दाख को ही माना है फलों में उत्कृष्ट फल दाख द्राक्ष जी आंवला फल नहीं है वो आम को नहीं नहीं नहीं वो तो यू लोक में भले बोलते हैं पर सब फलों में सबसे श्रेष्ठ फल को द्राक्ष को माना है, है। हाँ जी हाँ जी अंगूर से ही बनता है मुनक्का भी किसमिस भी यानी अलग अलग हैं किसमिस वो हो होते हैं जिसमें बीज नहीं होते और जिसमें बीज होते हैं उसको आ, मुनक्का कहते हैं द्राक्ष को सर्वोत्कृष्ट फल माना है आयुर्वेद ने वहां कोई दृष्टि नहीं बताया बस केवल गिना है कि यह सबसे उत्कृष्ट है ज्यादा गुण होते होंगे इसलिए कहा है नहीं सारे गुणों को दिखाना कोई नहीं जिस जिस संदर्भ में बताया जा रहा था उसी संदर्भ में बताया मैंने आपको सारे गुणों की बात थोड़ा अब संयोग है, भी है। उसमें कोई उत्कृष्ट अपरा होगा यू तो बड़े संयोग को उत्कृष्ट माना छोटा संयोग को बहुत ज्यादा कठोर संयोग रहे जो भी वो, वो तो अपेक्षा से मान सकते हैं ऐसे पृथकत्व में भी अपेक्षा से हो सकता है उत्कृष्ट निकृष्ट कैसे है? ये ये जैसे ये अलग है इससे ये पृथक है ठीक है ना ये इससे पृथक है, है। मतलब मिला हुआ और रहते हुए तो भी अलग है ये यानी अपकर्ष अलग है और शरीर में आत्मा है ये उत्कृष्ट पृथक है पृथक तो पृथक होता हुआ अभी पृथकत्व में भी अंतर है ना इसलिए नहीं नहीं चेतन जड़ नहीं है चेतन जड़ की बात नहीं है मतलब वो पृथकता में भी बहुत दूर पृथक है और एक बहुत निकट पृथक है ऐसा तो नजदीक नजदीक में भी पृथक यानी आत्मा देखिए कितना शरीर के साथ चिपका हुआ है चिपका हुआ भी है चिपका हुआ भी है फिर भी पृथक है ठीक है औ, औ, और और उत्कृष्ट पृथकत्व दिखा, दिखाता हूं ईश्वर ईश्वर जो है सबके अंदर विद्यमान है अलग हो नहीं सकता फिर भी पृथक है ठीक है ना <laughs> तो लगाओ ना फिर उसमें क्या दिक्कत है हाँ जी सूत्रार्थ लिखिएगा और रूप रस आदि दृष्टांत से भी और रूप रस आदि दृष्टांत से भी गुणों में गुणों में उत्कर्ष अपकर्ष देखा जाता है फर्स्ट ओके जी भूमिका में देखिए परंतु सा ऐसा अनुत्व महत्व व्यवहारों द्रव्यशु वर्तते परंतु ये जो अनुत्व महत्व का जो व्यवहार है छोटा है बड़ा है ये ऐसा जो व्यवहार होता है ये द्रव्यों में होता है जी क्या मतलब हाँ पहले पढ़ो आप पता लगेगा क्या कहना चाहते किंतु किंतु बोलिए अनुत्व महत्व यो हो, अनुत्व महत्व अभाव कर्म गुण व्याख्यात अनुत्व में अनुत्व और महत्व में महत्व नहीं रह सकता ये इसका अभिप्राय है जैसे कर्म में कर्म नहीं रह सकता गुण में गुण नहीं रह सकता उसके समान यहां पर भी समझ लेना चाहिए ये कहना चाहते हैं पकड़ में आ रहा है कर्म में कर्म नहीं रह सकता गुण में गुण नहीं रह सकता जैसे कर्म और गुण अपने अपने में नहीं रह सकते हैं ठीक इसी प्रकार अनुत्व में अनुत्व नहीं रह सकता महत्व में महत्व नहीं रह सकता ये कहना चाहते मतलब अनुत्व महत्व जो है ये गुण है द्रव्य में रहते हैं अनुपरिमाण महत्व परिमाण द्रव्य में रहते हैं अनुपरिमाण में अनुपरिमाण नहीं रहता गुण। हाँ वो ये बात कहना चाहते हैं पकड़ में आ रहा है बाश को देखिएगा अनुत्वे अणुत्व महत्वे महत्व अभावो अस्ति अनुत्व में अणुत्व का और महत्व में महत्व का अभाव होता है स्पष्ट न अणुत्व अनुत्व अनुत्व में अणुत्व नहीं रहता यानी अनुपरिमान में दूसरा कोई अनुपरिमान रहे ऐसा नहीं हो सकता यू समझ लीजिएगा आपको और सरल हो जाएगा कैसे सरल जैसे रस में रस नहीं रह सकता तो कौन सा रस कोई दूसरा ही रस होगा ना मतलब जैसे ये एक रस है ये एक रस है इस रस में ये रस आकर के रहे ऐसा नहीं हो सकता ऐसे ये अनुपरिमाण है ये अनुपरिमाण है ठीक है इस अनुपरिमाण में ये वाला अनुपरिमाण आकर के नहीं रह सकता ये कहना चाह रहे में अणुत्व और महत्व में महत्व नहीं रह सकते क्या कोई में आदु... आदु में नहीं रह सकता आ, तो इसका मतलब समझाओ क्या है क्या वाक्य बदलाब मतलब तो समझाओ आप क्या कहना चाहते है तो आपके शब्द हो गए ना व्यवहार उदाहरण से समझाओ ना आप क्या कहना चाहते हैं गुण में गुण नहीं रहता का मतलब समझाइए मीठा मीठा गुण है उसी में मीठा नहीं रह सकता उसी में कौन सा दूसरा वही कह रहे तो ये तो मैं कह रहा हूँ ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ तो आकाशवी महत हम कैसे रह रहे हैं जी महत परिमाण वाला है ना तो दोनों कैसे रह रहे हैं क्या बताओ क्या कहना चाह रहे हैं आप इधर उधर मत जाइए इनको महत, बोलने वाले जो हैं वाले दूसरे वाले आप आप कहो कह, ना महत परिमान में महत परिमान रह रहा है ये कहना चाह रहे हैं ये ऐसा तो होता ही नहीं है ना ऐसा रहता है एक द्रव्य में, को में, ना में। आप गुण को बोल करके द्रव्य का उदाहरण क्यों दे रहे हो इधर उधर मत जाओ आपने कहा है कि महत में महत्व तो रह रहे हैं तो क्या महत परिमाण में महत परिमाण रह रहे हैं या महत परिमाण वाला द्रव्य महत परिमाण वाले द्रव्य में रह रहा है दोनों में अंतर है भाई नहीं गुण गुण में थोड़ा रह रहा है वहां पर वो गुण द्रव्य में रह रहा है ठीक है आप समझ सोच लेना आराम से बैठ करके सोच लेना कैसे आएगा इधर इधर मत जाइएगा इधर उधर मत इसका महत्परिमाण इस महत परिणाम इसी में रहेगा और इसका महत्परिमाण इसी में रहेगा अब ये महत्परिमाण वाला द्रव्य इस महत्परिमाण वाले द्रव्य में रह रहा है अब इसका महत्परिमाण इसी में रहेगा और इसका महत्परिमाण इसी में रहेगा केवल यहां द्रव्य द्रव्य में रह रहा है ये समझ लेना ये व्याख्या है ये उदाहरण है उदाहरण है ठीक है ना वो ये आजकल कश्यप जी शांत बैठे ना नहीं तो वो पहले बोलते थे ना एक गुण एक गुण है ना एक ये एक संख्या गुण में तो है ना तभी तो एक कहते हैं आप वो एक संख्या और एक रूप यानी जिसको आप रूप कह रहे हो ना एक रूप वो रूप और एक संख्या ये दोनों उस द्रव्य में रहते हैं केवल हम व्यवहार में आ, क्या कहते हैं गुण प्रयोग करते हैं कि पांच गुण हैं ये पांच गुण जो बोल रहे हैं ना पांच ये पांच संख्या गुण में नहीं रह रहा है समझ में रहा है? हाँ ये बात है ऐसे ही पांच कर्म हैं तो अब कर्म कर्मों के साथ में पांच संख्या जो आपने जोड़ा है ना तो आपता ऐसा लगता है कि इन पांच कर्मों में ये पांच संख्या रहती है ऐसा नहीं है ये पांच कर्म जिन द्रव्यों में रहते हैं उन्ही द्रव्यों में वो पांच संख्या रहती है ऐसा है स्पष्ट हो गए? क्या हुआ है हाँ? हाँ जी हाँ जी कहां तक पहुंचे हम हाजी जी च महत्व महत्व विद्यते महत परिमाण में दूसरा महत परिमान नहीं रह सकता सच अभाव उसमें नहीं रह सकता ये बात कैसे कर्म भी गुणश्च तुल्यो व्याख्या तो इस बात को कर्म और गुणों के समान समझ लेना चाहिए अब उसी को स्पष्ट कर रहे कर्माणी न स्वतंत्राणी कर्म स्वतंत्र नहीं रह सकते बिना द्रव्य के कर्म स्वतंत्र कहीं भी नहीं रह सकते गुणापि न स्वतंत्र गुण भी स्वतंत्र नहीं है किंतु कर्म गुणा द्रव्याश्रय सन्ती कर्म और गुण ये दोनों द्रव्य के आश्रित रहते हैं तथेवा ठीक उसी प्रकार से अणुत्व महत्व च्रव्याश्रयी न उसी प्रकार स्वतंत्र और महत्व ये दोनों द्रव्य के आश्रित होते हैं स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते तस्माद अणुत्व न अणुत्व न च महत्व महत्व अस्ती इसीलिए हम कहना चाहते हैं अनुत्व में अणुत्व नहीं रहता और महत्व में महत्व नहीं रहता हो गया स्पष्ट तथा उत्क्षेपण कर्मणि न पुनः उत्षेपनम ये तो एक जाति को लेकर के बता दिया अब व्यक्ति को लेकर के बताया जा रहा है तथा च उत्षेपण कर्मणी जो उत्क्षेपण कर्म है उस उत्क्षेपण कर्म में पुनः उत्षेपनम कोई दूसरा उत्क्षेपण कर्म नहीं रह सकता ठीक है अब गुण व्यक्ति को लेकर के उदाहरण दे रहे रूपगुण है पुनर न रूपगुण कल्प्यते एक रूपगुण में दूसरे रूप गुण की कल्पना नहीं की जा सकती तथेवा उसी प्रकार से अनुत्वे न अनुत्वम अनुत्व में दूसरा अनुत्व महत्वे न महत्वम महत्व में दूसरा महत्व न कल्पयुम शक्य थे उसमें भी कल्पित नहीं कर सकते अस्वतंत्र हेतु वही है अणुत्व महत्व स्वतंत्र ना होने के कारण से ठीक है सूत्रार्थ सरल है अनुत्व महत्व या अणुत्व में अणुत्व महत्व में महत्व का अभाव होता है ये अभाव शब्द का प्रयोग ना करके अनुत्व में अनुत्व महत्व में महत्व नहीं रहते हैं, ये तो कर सकते हैं हाँ वो थोड़ा सा जटिल का मतलब यू कोई तुक नहीं है ना अनुत्व में महत्व अपने आप में महत्व बिल्कुल अलग हो गए ना अनुत्व में अनुत्व और महत्व में महत्व नहीं रहते हैं। कर्म और गुणों के समान समझ लेना चाहिए कर्म और गुणों के समान समझ लेना चाहिए ठीक है कर्म गुणेर व्याख्याता इति इति्यते कर्म और गुणों के तुल्य व्याख्या की गई है ऐसा आपके द्वारा कहा जाता है कर्मानी न कर्मवंती गुणा न गुणवंता इति कुम कर्म, कर्म वाले गुण गुण वाले नहीं होते हैं कैसे अत्र उच्चते इस संबंध को लेकर के कहते हैं प्रश्न स्पष्ट हो गया ना कर्म भी कर्माणी गुण गुणा व्याख्याता व्याख्याता कर्माणि व्याख्याता गुणाश्च कर्मों की व्याख्या की गई है और गुणों की भी व्याख्या की गई है जी? कर्म भी गुण संबंध कर्म भी गुणेश इति तत्र न संबदे प्रश्न है कर्म भी गुणेश्च्यंते नावा? कर्मों के साथ कर्म गुणों के साथ गुण संबंध होते हैं अथवा नहीं एक प्रश्न है तो उसका उत्तर है तत्र न संबदे वो कर्म कर्मों के साथ गुण गुणों के साथ संबंध नहीं रखते हैं कलु एश सिद्धांता ये एक शाश्वत सिद्धांत है और इस बात को बता दिया गया है द्रव्याश्रयी अगुणवान ठीक है ना एक पहले अध्याय के प्रथमानिक के सोलहवें सूत्र में स्पष्ट किया है ये गुण के संबंध में द्रव्याश्रयी अगुणवान फिर कहा द्रव्याश्रयो चुश्च गुण द्रव्याश्रयी गुण और अणु जो गुण है ये द्रव्य के आश्रित रहता है एक द्रव्यम अगुणम ये कर्म के बारे में सत्रवा सूत्र है एक द्रव्यम अगुणम एक द्रव्य में रहने वाला है और कर्म में गुण नहीं रहता है गुण वैधर्म्यात न ना कर्म कर्म और एक और भी सूत्र आया था पीछे गुण वैधर्म्यात गुण वैधर्म्य के कारण से स्वभाव में विपरीतता होने के कारण से कर्म नाम कर्म न ना। कर्मों का कर्म नहीं होता है अर्थात कर्म कर्मना न सह न संबते कर्म कर्म के साथ नहीं रहता है हाजी नहीं कर्म खत्म है नहीं कर्म कर्म में कर्म नहीं रहता है वो तो है ही है क्षणिकोणी कारण से क्षणिक होने के कारण से भी है और दूसरी बात है उसमें सामर्थ्य नहीं है दूसरे को धारण करने का क्योंकि पराश्रित है हा मतलब जो स्वयं पराश्रित हो वो दूसरे को क्यों आश्रय दे सकता है दे नहीं पाता है द्रव्य तो दे देगा द्रव्य पराश्रित होकर के भी दूसरे को आश्रय देता है पर गुण और कर्म नहीं कर सकते ऐसे क्योंकि द्रव्य स्वाश्रित है इसलिए किसी दूसरे को अपने में धारण कर पाता है गुण तो स्वाश्रित कहीं पर भी नहीं है कारण द्रव्य तो स्वाश्रित ही है ना कारण द्रव्य तो किसी के आश्रित नहीं है सत्वरजतम किसी के आश्रित नहीं है स्वाश्रित है अब वो कारण द्रव्यों से जो कार्य महतत्व बना अहंकार बना मन बना ज्ञानिन्द्रियां बनी कर्मेंद्रियां बनी और जो भी पदार्थ बने ये कार्य पदार्थ ये कार्य पदार्थ तो कारण के आश्रित होते हुए भी किसी और और चीजों को अपने में धारण किए हुए रखते हैं ठीक है ना पर गुण ऐसा नहीं है गुण तो कहीं पर भी स्वाश्रित नहीं है और कर्म भी कहीं पर भी स्वाश्रित नहीं है इसलिए गुण गुणों को कर्म कर्मों को धारण नहीं करते हैं ये इसका भी प्राय है तो कर्म कर्म न सह न संबद्ध तस् क्षणिक उसके क्षणिक होने से तस्मात कर्मा कर्म भी असंबद्धानी इसलिए कहना चाहते हैं कर्म कर्मों के साथ असंबद्धानी यानी संबंधित नहीं रहते हैं यानी शून्यनी उनके साथ नहीं रहते हैं व्याख्याता गुण गुण असंबद्ध और इसकी भी व्याख्या की गई है कि गुणों के साथ गुण असंबद्ध होते हैं इसकी भी व्याख्या कर दी गई है सूत्रार्थ कर्मों के साथ कर्म कर्मों के साथ कर्म और गुणों के साथ गुण कर्मों के साथ कर्म और गुणों के साथ गुण नहीं रहते हैं इसकी व्याख्या की गई है ठीक है तस्मादेव व्याख्यान प्रकारात उसी व्याख्यान के प्रकार से पूर्वोक्त व्याख्यान के प्रकार से बोलिएगा अनुत्व महत्वाभ्याम कर्मगुणाश्च कर्म व्याख्याता यथा अणुत्व न अनुत्ववत् यथा न अनुत्ववत् जैसे अणुपरिमाण अणुपरिमाण वाला नहीं होता अर्थात अनुपरिमान अनुपरिमाण में नहीं रहता ये शब्द है अनुत्व का मतलब है अनु, अनु वाला नहीं है। ऐसा जैसे द्रव्य वाला गुण कैसा है द्रव्य वाला कर्म कैसा है द्रव्य वाला ऐसे अणु जो है अनुत्व वाला नहीं ऐसा इसका अभिप्राय है पकड़ में आ गए यथा अनुत्व न अनुत्ववत् अणु जो है वाला नहीं है जैसे फिर ऐसे कहा महत्वम न महत्ववत् वैसे ही महत्व जो है महत्व वाला नहीं है तस् अनुत्व से महत्व क्यों ऐसा नहीं है तो कहते हैं उस अनुत्व का उस महत्व का स्वतंत्री होने से यानी उनकी स्वतंत्रता ना होने से अणुत्व और महत्व की स्वतंत्रता ना होने के कारण से अणु अणुत्व वाला महत्व महत्व वाला नहीं होता है पकड़ में आया? यानी स्वतंत्रता ना होने से स्वतंत्र नहीं रहे द्रव्य तो स्वतंत्र रह सकता है ना स्वतंत्र का मतलब किसी कि के आश्रय के बिना जैसे ईश्वर किसी के आश्रित नहीं रहता है स्वाश्रित है ठीक है ईश्वर जो है स्वाश्रित है उसके लिए किसी आश्रय की अपेक्षा नहीं है आत्मा को आश्रय की अपेक्षा है वो संसार की अपेक्षा है ईश्वर की अपेक्षा है पकड़ में आ रहा है ईश्वर किसी के आश्रित नहीं रह सकता गार्गी से गार्गी नाम है ना हा गार्गी से प्रश्न किया था नहीं गार्गी ने प्रश्न किया था से। इस ये किस में प्रतिष्ठित है किस में प्रतिष्ठित है यानी इसका आधार कौन है इसका आधार कौन है इसका आधार कौन है वो पूछते पूछते पूछते अंत में ईश्वर तक पहुंच गई तो ईश्वर का आधार कौन है तब याजवल्क कहते हैं नहीं बस इसके आगे मत पूछना ईश्वर का कोई आधार नहीं होता वो स्वयं प्रतिष्ठित है फिर भी आप नहीं मानते हो तो मूर्धा देवी पतिष्च मतलब ऐसा प्रश्न मत करो अपना सिर नीचा करना पड़े इसका अभिप्राय होता है कई बार आदमी की गलती रहती है ना उस आंखों में आंखें क्या कहते हैं आंखों में आंखें मिलाकर के नहीं बात करता वो नीचे करके बात करता है <laughs> समझ में आ रहा है ना यानी किसी का दोष हो ना वो सीधा देखता नहीं है सामने वाले यानी वो डरता है इसका यह अभिप्राय है उसको भय है उससे सामने वाले से क्योंकि वो गलत है इसलिए वो आंखें मिलाकर के नहीं बात करता वो नीचे देखता यानी अपनी दृष्टि नीचे कर लेता है यानी अपने आप को, अपने आप निम्न कर लेता है वो अपने आप को निम्न कर लेता यानी अपने आप को हीन भाव में ले जाता है स्वतः ले जाता है हमारे ले जाने की अपेक्षा ही नहीं है उसको एहसास कराने की भी अपेक्षा नहीं है वो खुद ही एहसास कर रहा है सामने वाला गलत करने वाला ये बात है इसलिए वो कहते हैं ऐसा मत करो ऐसा मत पूछो बस वो स्वयं प्रतिष्ठित है मतलब वो जानबूझ करके पूछ रही ना इसलिए ऐसा उत्तर दिया उन्होंने हाँ उनको भी पता है ना वो भी ब्रह्मवादी नहीं थी कोई छोटी मोटी तो थी नहीं है ब्रह्मवादिनी थी परीक्षा के लिए पूछ रही है तो जानते हुए भी पूछ रही है और उनको ये भी पता है कि ये भी कोई कम नहीं है फिर भी पूछ रही है समझ में आ रहा है ना यानी दोनों एक दूसरे को पहचान रहे यानी दोनों की योग्यताओं को दोनों समझ रहे समझते हुए फिर भी पूछा जाता ना? तब ये बात कही जाती है ठीक है हाँ जी हाँ जी आगे चलिएगा तो कहते हैं अस्वतंत्रवाद वो स्वतंत्र ना होने के कारण से द्रव्याश्रय स्वतंत्र नहीं है तो फिर कहां रहते हैं तो कहा द्रव्याशयित्व द्रव्य में रहने के कारण से तथे उसी प्रकार से कर्म न अनुत्व महत्ववत अब एक और बात कही जा रही है तथैव उसी प्रकार से ये जो कर्म है ये अणुवाला और महत्व वाला भी नहीं है यानी कर्म अणु में नहीं रहता कर्म महत में नहीं रहता ये कहना चाहते हैं तो स्पष्टीकरण के लिए बताया जा रहे हैं वो तो कोई बात नहीं वो तो स्पष्टीकरण ऐसा स्पष्ट है स्पष्ट होते हुए भी कई बार उसकी ए, आ, उसकी पुष्टि के लिए या दृढ़ता के लिए उसको बताया जाता है वो जो ढीट होते है ना उनके लिए कितने ही बार बोलो ना वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है ना और यथार्थता में देखेंगे तो हम सब ढीट ही हैं ठीक है ना यानी ईश्वर के बारे में कितना ही हमें बताया जाता है तो भी हमको ईश्वर समझ में नहीं आता है हाँ जी वो तो है लेकिन जो समझ में आता है वो भी दोबारा कहा जाता है हाँ जो समझ में आता है उसको भी दोबारा इसलिए कहा जाता है समझने के बाद में भी व्यक्ति उसको त्याग करता है वो त्याग ना करे इसलिए कहा जाता है, है। देख एक सिद्धांत मैं आपके सामने रखता हूं एक मनुष्य का एक नियम है उसको पता होता हुआ भी उसको बार बार उसके लिए इंगित संकेत इसलिए किया जाता है उसको बनाए रखे अगर नहीं संकेत किया जाता वो बनाए नहीं रख पाता है उदाहरण देता हूं आपको ऋण साबुन के बारे में सुनते हुए कितना टाइम हुआ जो ऋण का ऋण साबुन का जो विज्ञापन आता है आ? या कोलगेट का या जो बड़े बड़े जिनका नाम है उनका जो विज्ञापन आते हैं कितना आपने सुना है फिर भी आज विज्ञापन आता है आपके लिए आपके लिए फिर भी वो विज्ञापन आता है आप देखते हैं उसको आप ऋण का ही प्रयोग करते उदाहरण दे रहा हूं आप उसी पदार्थ का प्रयोग करते फिर भी आपको वो दिखाया जाता है ताकि आप लेते रहे अगर आपको नहीं दिखाए ना कल को दूसरा आएगा दूसरा दिखाने लगेगा दूसरा ब्रांड आ जाएगा तो कभी भूल से आप चलो इसको प्रयोग करके देखता हूं तो उसको लेने लगता है व्यक्ति इसलिए बार बार आपको वही दिखाया जाता है ताकि आप उसी का प्रयोग करें इसको बोलते हैं ग्राहक को पकड़े रखना उसको छोड़ अगर छोड़ दोगे ना एक बार भी बस छूट जाएगा फिर आएगा नहीं जैसे आजकल मॉल में उधर इधर जाते हैं ना सामान लेने वाले सामान लेते जाते हैं जो जो वो लेते हैं उनको पता है हमको ये ये लेना है वो लेते हुए लेते हुए जाते हैं कोई नई चीज सामने अच्छा ये नहीं है एक बार देख लेता हूँ उसको उठा करके देख लेते हैं अच्छा हर बार तो वो ले जाते इस बार इसको देख लेते हैं ऐसा है ना तो इसलिए उसको बनाए रखने के लिए भी उसको बार बार उसके सामने रखा जाता है आवृत्ति रसकृत उपदेशा, आवृत्ति रसकृत उपदेशात आवृत्ति रसकृत उपदेशात, कई बार सूत्र। तो मतलब जो आपने सुना है उसको बार बार आवृत्त करो बार बार उसको दोहराओ बार बार रिपीट करो और तब तक रिपीट करो जब तक आपका प्रयोजन पूरा नहीं होता है मैंने तो समझ लिया समझ लिया है प्रयोजन तो पूरा नहीं कर रहे हो ना समझ लेने से क्या फर्क पड़ता है समझ तो लिया आपने अच्छी बात है लेकिन प्रयोजन को तो समझ लेने का मतलब है प्रयोजन को पूरा करना किया तो है ही नहीं है इसलिए दोबारा सुनो दोबारा पढ़ो बार बार पढ़ो तब तक पढ़ते रहो जब तक प्रयोजन को सिद्ध नहीं करते हो ये इसका अभिप्राय है इसलिए एक ही सूत्र अनेक जगह आया है और अनेक ऋषियों ने उसको प्रस्तुत किया है सांख्यकार ने वेदांत दर्शन कार ने ऐसा हाँ जी आगे देखिए हाँ जी कर्म न अणुत्व महत्ववत कर्म अणुवाला और महत्व वाला नहीं है गुणो न अनुत्व महत्ववान और गुण भी अणुवाला और महत्व वाला नहीं है तस्य अस्वतंत्र द्रव्याश्रित्वा उसके स्वतंत्र ना होने के कारण से क्यों स्वतंत्र नहीं है द्रव्य के आश्रित होने से अथच यथा कर्म शून्यानि जिस प्रकार से कर्म कर्मों से रहित तो होते हैं गुणाश्च गुणे असंबद्धा शून्य और जैसे गुण गुणों से असंबद्ध होते हैं शून्य होते हैं तथा उसी प्रकार से अनुत्व महत्व अनुत्व महत्वाभ्याम असंबद्धानी शून्य कर्मा उसी प्रकार से अनुत्व महत्व से ये कर्म रहित है यानी कर्म अनुत्व और महत्व में नहीं रहते गुणाश्च अनुत्व महत्वाभ्याम असंबद्ध शून्य सन्ती और गुण भी अनुत्व और महत्व से रहते हैं गुण का मतलब ये बाकी गुण जो अलग अलग गुण हैं, अनुत्व और महत्व अनुत्व एक परिमान है परिमान गुण को हटा करके चौबीस में से तेईस गुण को ले लीजिए यहां पर ऐसा यानी अनुत्व महत्व तो परिमान हो गया तो इस परिमान गुण के अतिरिक्त तो जितने भी गुण हैं, तेईस गुण वो सारे के सारे गुण इनमें नहीं रह सकते इसका यह अभिप्राय है यह तो गुण संति अगुणवंता क्योंकि गुण अगुणवान होते हैं कर्मानी संति अगुणवंती और कर्मान कर्म भी गुण वाले नहीं होते हैं यानी कर्म भी गुण में नहीं रहते हैं। अनुत्व महत्वम चुना और ये अनुत्व और महत्व गुण कहलाते हैं सूत्रार्थ अनुत्व और महत्तु से णुत्व और महत्व से कर्म और गुणों की व्याख्या भी समझ लेनी चाहिए ये आनुलोम और प्रातिलोम में है ये सूत्र अनुत्व महत्व को समझाने के लिए कर्म और गुणों को बोला और फिर यहां कर्म और गुण को समझाने के लिए अनुत्व महत्व को लिया है यानी यहाँ सोलवा सूत्र कहता है ना अनुत्व महत्व से कर्म और गुणों की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए और चौदहवें सूत्र में क्या बताया अनुत्व महत्व को कर्म और गुणों के समान समझ लेना चाहिए यानी उधर से भी लिया और इधर से भी लिया वैसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये इसका भी अभिप्राय अनुलोम और प्रातिलोम हाँ अनुलोम विलोम भी, भी कह सकते हो हाँ प्रसिद्ध है ना अनुलोम विलोम <laughs> <laughs> <laughs> यानी सीधा भी और उल्टा भी ये इसको ये कहेंगे सीधा भी ले लीजिएगा और उल्टा भी ले लीजिएगा हाँ जी हाँ अगला देखिएगा एक हाँ आया हाँ बस अनुत्व महत्व के समान ही दीर्घ अरस्व है वो आ, दूसरे रूप में और ये दूसरे रूप में है वो परिमंडलम के रूप में है और ये थोड़ा लंबाई के रूप में है दीर्घत्व हरस्वत्व अपि महत्व अनुत्वाभ्याम परिकर्मा सादृश्यमस्ती सादृश्यम अतिदिष्यति कहते हैं दीर्घत्व अरस्वत्व अपि दीर्घत्व और अरस्वत्व ये भी परिमाण हैं इन दोनों परिमाणों को महत्व अनुत्वाभ्याम महत्व और अनुत्व के अनुसार परिकर्मा इनका परिकर्म है अर्थात सादृश्य है इनकी समानता है इस बात को अति दिशती सूत्रकार बताते हैं ठीक है बोलिए दीर्घत्व अरस्वत्वे व्याख्याते व्याख्यान का अभिप्राय है महत्व अनुत्व लक्षणाद लक्षणादि परिकर्मण ऐसा है अनुत्व और महत्व के लक्षण स्वरूप आदि की परिक्रिया से जिस प्रकार से महत्व और अनुत्व की प्रक्रिया बताई है उसी प्रक्रिया के अनुसार एथा यथासख्यम दीर्घत्व अरस्वत्व मतलब महत्व के साथ दीर्घ और अनुत्व के साथ अरस्व उन दोनों की व्याख्या भी महत्व और अनुत्व के समान समझ लेना चाहिए इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं दूसरे शब्दों में महत्वअणुत्व विषय विषये उक्तम महत्व और अनुत्व के विषय में जो कुछ भी कहा है क्या कहा है लक्षणादिकम उनका जो लक्षण किया है उनके एक दूसरे की अपेक्षा से उत्कर्ष अपकर्ष बताया है तत्सर्व वो सब कुछ दीर्घ दीर्घत्व अपि तथे विज्ञेय उसी प्रकार यहां पर दीर्घत्व और अरस्वत्व इन दोनों में वैसा ही समझ लेना जैसे अणुत्व और महत्व में बताया है क्या बताया है उसको यहां पर परिगणना करके परिक्रमा करके बताया जा रहा है परिकर्म के रूप में बताया जा रहा है तदत्र परिगण्यते उसकी यहां परिगणना की जा रही है कैसे कारण बहुत दीर्घत्व उसको दीर्घ कैसे कहेंगे तो जैसे महत्व को कहा महत्व क्यों है बड़ा क्यों है कारण बहुत होने से वो बड़ा है ठीक है ना ऐसे दीर्घ क्यों है तो कारण बहुत होने से दीर्घ है ये है कारण बहुत दीर्घत्वम कारणों के बहुत होने से वो दीर्घत्व है उसमें कारण अबहत्वाद हरस्वत्वम कारण बहुत ना होने के कारण से वो हरस्व है मतलब किसी को बड़ा क्यों कह रहे हैं आप यानी उसमें बहुत सारे कारण हैं, यानी बहुत सारे अवयव हैं। अवयव ही तो कारण है उन्हीं से तो महत परिमान बना तो बहुत सारे कारणों से वो महत है तो ऐसे दीर्घ क्यों है इसमें भी बहुत सारे कारण हैं। और अरस्व क्यों है बहुत सारे कारण नहीं है कम कारण है इसलिए अरस्व है ये कहना चाहते उत्कर्षापेक्षम दीर्घत्वम अपकर्षापेक्षम अरस्वत्वम दूसरी बात कही है वहां पर उत्कर्ष की अपेक्षा से महत्व है अपकर्ष की अपेक्षा से अणुत्व है ऐसा बताया था ऐसे यहां पर भी समझ लीजिएगा उत्कर्ष की अपेक्षा से दीर्घत्व है और अपकर्ष की अपेक्षा से अरसवत्व है स्पष्ट हो गया तीसरी बात कही जा रही है जैसे महत्व में महत्व नहीं रहता हरस्व महत्व में महत्व नहीं रहता अनुत्व में अनुत्व नहीं रहता ठीक उसी प्रकार से दीर्घत्व न दीर्घ दीर्घत्व दीर्घ दीर्घ में नहीं रह सकता अरसत्व न हरस्वत्वत हरस्व अरस्व में नहीं रहता इदम खलु महत्व अणुत्वाभ्याम सादृश्यम और ये जो वर्णन है इदम वर्णनम ये जो कुछ भी वर्णन किया है ये महत्व और अणुत्व के समान समझना चाहिए दीर्घत्व अरस्वत्वयो एक तद अर्थम उत्तम दीर्घत्व अरस्वत्वयो एक तद अर्थम उत्तम इसीलिए कहा है ये यथो तो ही यत्व तत्र दीर्घत्व दीर्घत्व अरस्वत्व को इसलिए कहा जा रहा है कि जहां आप महत्व कहेंगे ना वहां आप दीर्घत्व भी कह सकते हैं और जहां अणुत्व कहेंगे वहां अरस्वत्व भी कह सकते हैं यानी लोक में अपेक्षा से किसी को हम बड़ा कह देते हैं ठीक है ना अपेक्षा से लंबा कह देते हैं ऐसे अपेक्षा से अणु कह देते हैं यह अपेक्षा से अरस्व कहते हैं ठीक है उसी बात को यहां पर कहना चाह रहे हैं तो ही यत्र महत्वम तत्र दीर्घत्व जहां महत्व है वहां दीर्घत्व भी है यत्र अणुत्व तत्र हरस्वत्व जहां अनुत्व है वहां अरस्वत्व भी है कथम पुनः कारण अभेद कार्यभेद प्रश्न किया जा रहा है जब जहा दीर्घत्व है जहां महत्व है वहां दीर्घत्व है जहां अनुत्व है वहां अरस्वत्व है तो प्रश्न किया जा रहा है कारण अभेदे कार्य भेदः कारण के भेद ना होने पर भी कार्य में भेद क्यों आ रहा है यहां पर प्रश्न समझ में आ रहा है ना यानी महत्व के पीछे जो कारण है वही कारण दीर्घत्व में है ठीक है तो जब कारणों में भेद नहीं है तो भी कार्य में भेद क्यों आ रहा है कार्य में तो एक को तो आप महत्व कह रहे हो एक को दीर्घत्व कह रहे हो संज्ञा भेद नहीं है। हाँ संज्ञा भेद है जो भी है अभी इसका समाधान कर रहे हैं ये तो ही प्रस्तारम वा अपेक्षा। अपेक्ष उसका भेद बताया जा रहा है क्यों भेद है तो एक है गुरुत्वम किसी के गुरुत्व को लेकर के उसको महत्व कहा जा रहा है और प्रस्तारम लंबाई को ध्यान में रख करके उसको दीर्घत्व कहा जा रहा है तो गुरुत्वम प्रस्तारम वा अपेक्षा, गुरुत्व को और विस्तार की अपेक्षा से महत्व अनुत्वयो योह व्यवहारा महत्व और अनुत्व का व्यवहार होता है वहां पर लंबत्वम अपेक्षा दीर्घत्वम अरस्वत्वयो योह व्यवहारो अस्तिति थी भेद तो वहां लंबत यानी लंबाईपन को लेकर के लंबाई को ध्यान में रख करके वह दीर्घ अरस्व का प्रयोग होता है और कहीं गुरुत्व को सामने रख करके गुरुत्व की अपेक्षा से महत्व और अनु का प्रयोग होता है पकड़ में आ रहा है इसलिए इसमें भेद है और कोई भेद नहीं है व्यवहरियते चा समु महत्सु दीर्घो अयम तथा समयशु दीर्घेशु महान अयमिति व्यवहारियते लोक में व्यवहार में भी ऐसा आता है समय महत्सु समान महत् परिमाण वालों में दीर्घो अयम ये दीर्घ है ऐसा भी लोग बोलते हैं यानी बड़ा ना बोल करके उसको दीर्घ भी बोल देते हैं तथा समेशु दीर्घेशु महानी महान अयमिति और जो समान लंबाई पदार्थ वालों को भी वहां पर दीर्घ ना बोल करके उसको महत भी बोल देते हैं बड़ा यानी दीर्घ को देख करके लंबाई को देख करके बड़ा भी बोल देते हैं और बड़े को देख करके दीर्घ भी बोल देते हैं व्यवहार में मतलब जैसे शब्दों में अंतर है और कुछ नहीं है संजय वेद है मतलब सांप है लंबाई में देखेंगे ना बहुत लंबा है हा? और बहुत लंबा ना बोल करके बहुत बड़ा है ऐसा भी बोल देते हैं सांप बहुत बड़ा है ऐसा भी बोल देते हैं त्र चुषु परिमाणेश महत्व परिमाण यो प्राधान्य ज्ञापयती आचार्य से सूत्रशैली अब ये कहना चाह रहे हैं पहले अणु और महत्व की बात कहिए और उसके बाद अरस्व और दीर्घ की बात कहिए तो इससे भाष्यकार ये कहना चाहते हैं इन चार परिमाणों में अणु और महत्व परिमाण की मुख्यता है ऐसा कहना चाहते हैं सूत्रार्थ अणुत्व महत्व के समान अणुत्व महत्व के समान अनुत्व महत्व के समान दीर्घत्व हरस्वत्व को भी समझ लेना चाहिए अणुत्व महत्व के समान दीर्घत्व अरस्वत्व को भी समझ लेना चाहिए ठीक है ओंकार ओ